परमार्श प्रसंग दो सौ उनतीस ब्रह्मापण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्य कर्म सामधिना गीता होमाग्नि में आहुति दान रूप क्रिया ब्रह्म आहुति का घृत ब्रह्म ब्रेंग, ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म होता होम करता है कर्म में ब्रह्म बुद्धि करके वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है गीता के श्लोक का तात्पर्य है जो कुछ भी किया जाए ब्रह्म बुद्धि से अर्थात ब्रह्म के साथ अपने को एक समझकर करना चाहिए जिससे समस्त जीवन ही एक अखंड यज्ञ स्वरूप हो जाएगा कर्ता कर्म करण अभीष्ट ये सभी ब्रह्म हैं सभी काम यज्ञ स्वरूप समझो उन्हीं की आराधना खाते समय सोचो खाद्य वस्तु वे ही है भोजन की क्रिया भी वे ही है उसके उपकरण भी अर्थात इंद्रियादि जिनकी सहायता से हम खाते हैं वे ही हैं और भोगता रसास्वादन करने वाले भी वे ही हैं ब्रह्म स्वरूप जठराग्नि में मानो अन्य की आहुति दे रहे हो इसी ज्ञान से भोजन करो और खाना ही क्यों संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक काम में प्रत्येक विचार में यही ब्रह्म बुद्धि लानी पड़ेगी यही है जीव के समस्त कर्म फलनाश का एकमात्र उपाय कारण उसका कर्म ब्रह्म प्राप्ति को छोड़ और किसी फल को उत्पन्न नहीं करता हमारे समस्त कर्मों के भीतर समस्त उद्देश्यों के भीतर, मानो हम भगवान की प्रतिष्ठा कर सके उनका मंगल स्पर्श उनकी मंगलमय इच्छा सभी में सब समय हम अनुभव कर सके मैं करता हूँ यह अहम बुद्धि त्याग करके समस्त कर्मों का फलाफल हम उन्हें समर्पित कर सकें इसी बात का इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है हम लोगों के मठ के प्राय समस्त केंद्रों में दोनों बार भोजन के पहले इस श्लोक की सम्मिलित स्वर से आवृत्ति की जाती है 230 भक्त राम प्रसाद का इसी आशय का एक अच्छा गीत है मन कहता हूं काली को भज चाहे जिस आचार से गुरु प्रदत्त महामंत्र जपेजा जा तू प्यार से सोने में कर प्रणाम बुद्धि निद्रा में कर माँ का ध्यान नगर भ्रमण में प्रदीक्षिणा है माँ की तुझको होवे भान जो कुछ कर्ण पुटों से सुन तू सभी माँ के मंत्र सही वर्ण, वर्ण का नाम धार कर काली बावन वर्णमयी चर्य चौस्य और लेह पेय जितने दस संसार में भोजन करते अनुभव करतू तु आहूति श्यामा अग्नि में 231 यह देह अनित्य है परिणाम में इसके कृमि और राख बनेंगे और इसके उपादान है दुर्गंधित मल मूत्र फ्लेशमा रक्त मेद मज्जा मांसादि अपवित्र घृण्य वस्तुए ऐसे एक हाड़ मास के पिंजड़े में आबद्ध होकर मनुष्य कितना भयानक मोहग्रस्त हो जाता है इसी में आसक्त होकर और इसी में अहम बुद्धि स्थापित करके रोज दुख है। फिर भी तो चैतन्य लाभ नहीं होता महामाया की ऐसी ही माया है क्या अद्भुत जादू बना कर रखा है जो मोक्ष कांक्षी है वे शरीर और इंद्रिय ग्राह वस्तुओं को आसार और अनित्य समझकर इस सर्वनाशकारी मोहजाल का छेद करके नित्य वस्तु के आश्रित होने के यत्न यत्नपरायण अवश्य हो